सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार चेन्नई में एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल ने फंड से जुड़ी जानकारी मांगे जाने वाली आरटीआई अपील का जवाब देने से इनकार कर दिया फेडरेशन ऑफ एंटी करप्शन टीम इंडिया की जनरल सेक्रेटरी टी रत्ना पांडेन ने स्कूल से बिल्डिंग और भूमि से जुड़ी जानकारी के लिए एक आरटीआई अपील दायर की यही अपील उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी की उस अपील ऐसी उन्हें ये जानकारी मिली की कि कि किसी भी स्कूल के पास चौबीस हजार फीट एरिया होना चाहिए जबकि उस स्कूल के पास सिर्फ 7,200 स्क्वायर फीट जमीन थी फिर पांडे ने एक और अपील डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को की कि क्या स्टेट में सभी स्कूल्स के पास पर्याप्त जमीन है भी या नहीं डायरेक्ट्रेट के पीआईओ ने ये खुलासा किया कि कोई भी बिना बिल्डिंग अप्रूवल प्लान के स्कूल नहीं चला सकता पूरे केस आरोप सुनवाई के बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये आदेश दिया कि क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट एडिड है इसलिए ये एक पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई के दायरे में आती है और उन्हें फंड्स, जमीन और बिल्डिंग आदि से जुड़ी सभी जानकारी देनी पड़ेगी अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट